बढ़की, ओ बढ़की, टेबल पे नाश्ता तो लगा दो, बारात लौटने से पहले सब कम से कम नाश्ता तो कर ले, बढ़की, बड़ी जीजी को गरम पानी नहीं दिया क्या, कब नहाएंगी, बारात आने वाली है, बढ़की, पर्चन का थाल तैयार किया या नहीं, दुल्हन दरवाजे पर आ जाएगी, तब करोगी क्या, बढ़की, बढ़की, मशीन बन गई है बड़की। जब से छोटे देवर अभय की शादी तय हुई, तब से तो मुश्किलें और भी बढ़ गईं। शादी भी ऐसे आनन-फानन की कुछ सोचने, प्लान करने का वक्त ही नहीं। वैसे बड़की यानी बड़ी बहू अलका को कुछ प्लान करने का हक कहाँ है? उसके हिस्से में तो केवल कर्तव्य ही आया है। छोटे घर की ह� जब से आई है तब से केवल हिदायतें ही तो मिल रही हैं रस्मों रिवाज सीखते सीखते 5 साल गुजर गए फिर भी अम्मा जी को लगता है कि वह कुछ सीख ही नहीं पाई क्या पहनना है क्या बोलना है क्या बनाना है कैसे बनाना है सब अम्मा जी ही तो तय करती हैं उसका अपना अस्तित्व तो जैसे कुछ रह ही नहीं गया यहां तक भूल गई है कि उसके सलीके, उसके पहनावे, उसके बातचीत के तरीके और उसकी बुद्धिमत्ता के कायल थे कभी लोग। उसके अपने घर में उसकी सलाह महत्वपूर्ण मानी जाती थी। लेकिन यहां, यहां तो उसे खुद आश्चर्य होता है। कैसा दब गया है उसका व्यक्तित्व? लगता है जैसे नए सिरे से कोई मूर्ति गढ لیکن آج کی نئی نویلی دلہن کی طرح سر جھکائے سارے آدیش سر ماتھے لینے پڑتے ہیں پانچ سال پہلے کی الکا کتنی خوشنوما تھی ایک دم تازہ ہوا کی طرح اس کی کھنکدار آواز گونجتی رہتی تھی گھر میں، باہر، ہر جگہ گنگن آتے ہوئے ہر کام کرنا عادت تھی اس کی اور اسی عادت پر یہاں بوال ہو گیا گھر کی بڑی بہو ہو ذرا قائدے سے رہنا سیکھو کیا ہر وقت کرتی مزرع کر सन्नाटे में आ गई थी अलका। नहीं, अब नहीं गाऊंगी। बस तब से गुनगुनाना बंद। अलका को चटक रंग पसंद नहीं थे। एकदम हलके पर खिले-खिले रंग उसे बहुत पसंद थे। ऐसे रंगों की ढेर सारी बढ़िया से बढ़िया साड़ियां भी उसने खरीदी थीं शादी में। तमाम रस्मों के दौरान तो भारी साड़ियाँ ही पहने रही थी। लेकिन तो अम्मा जी ने ऐसे घूरना शुरू किया जैसे पता नहीं कितना बड़ा अपराध हो गया हो उससे। छुटते ही बोली, ये क्या मातमी कपड़े पहने हो? हमारे यहाँ ऐसे कपड़े बहुएं नहीं पहनती। कोई देखे तो क्या कहे? जाओ बदल कर आओ। अब यहां के हिसाब से रहना सीखो। तब से लेकर आज तक उन्हीं की पसंद की साड़ि पूरे खाने का स्वाद ही खत्म हो जाता है जैसे यहां अक्सर ही ऐसा होता है कि सुबह की सब्जी शाम को खानी पड़ती है ऐसे में अपनी कटोरी में जरा सी सब्जी लेकर अलका उसी में खा लेती तो सुना एक दिन अम्मा जी कह रही हैं इसे तो सब्जी खाने की आदत ही नहीं पता नहीं शायद मायके में सब्जी बनती ना लेकिन जब सब खाना खाने बैठे तो बगल में बैठी अम्मा जी ने टोका बढ़ के जरा पल्लू खींच लो तुम्हारे बाल दिखाई दे रहे हैं पल्लू माथे तक रहना चाहिए बालों की झलक न मिले मन बुझ गया उसका पिता समान ससुर के सामने इतनी वर्जनाएं क्यों फिर अगर ऐसा ही है तो साथ में खाना खाने की जरूरत ही क्या है? इसलिए अलका भी घर में सम्मानित जगह नहीं पा सकती छोटा देवर इंजीनियर है साल में एक दो आता है अम्मा जी के लिए साड़ी और अन्य छटपट सामान भी लाता है चार दिन रहता है सो जी खोलकर खर्च करता है इसलिए बहुत अच्छा कहा जाता है घर में उसकी इज्जत भी रवि से कई गुना ज्यादा है तुम भी मतलब चलो तो ठीक है नहीं चलो तो भी ठीक है पर्दे पर तो कलाकार ही दिखते हैं ना पर्दे के पीछे उस दृश्य को तैयार करने में जुटने वाले लोग और उनकी मेहनत किसे दिखती है उनका तो कोई नाम भी नहीं जानता ठीक यही हाल अलका का है पूरी तैयारी उसी ने की है लेकिन कोई ये कहने वाला त बड़की के साथ भी ये सारी रस में हुई थी, लेकिन सास ने क्या दिया? कान के मुश्किल से चार ग्राम के बंदे? खैर, अलका बहुत ज्यादा नहीं सोचती इस बारे में, लेकिन सोचने की बात तो है ना? नई दुल्हन को बैठने दो, हटो भाई भीड़ मत लगाओ रे, थोड़ा आराम कर लेने दो, फिर बात करना, जैसा शोर म उठकर किचन में सबके लिए चाय चढ़ाना फिर सारे रिश्तेदारों तक उसे पहुंचवाना भी एक बड़ा काम था। आज भी बड़की आदत के अनुसार छह बजे उठकर नीचे उतर आई थी। उसने देखा नई बहू का कमरा अभी बंद था। राहत की लंबी सांस ली उसने। पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि यदि नई बहू उससे पहले उ शादी के बाद उसे पहले ही दिन उठने में साढ़े छह बज गए थे और तब से लेकर आज तक सैकड़ों बार उसे आवाज़ सुनाई जा चुकी है। उसी नींद को लेकर फपतियाँ कसी जाती रही हैं। बस इसीलिए नई दुल्हन का दरवाजा बंद देख उसे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ उसके सिर से उतर गया हो। टेबल पर � हाय भाभी गुड मॉर्निंग दो कप चाय मिलेगी क्या बढ़की ने तत्काल दो कप चाय ट्रे में रख दी उसे लग रहा था कि एक तो छोटी देर से उठी उस पर गाउन पहने ही बाहर चली आई और अब दो कप चाय लेकर वापस जा रही है अम्मा जी से मिली भी नहीं गाउन पहने है शायद इसीलिए लेकिन ये क्या सुना बड़की ने मगर ना उसके उठने पर कुछ कहा ना उसके कपड़ों पर अगले दो दिन फिर भारी व्यस्तता से भरे थे रिसेप्शन के बाद मेहमानों की विदाई और घर को व्यवस्थित करने में ही पांच दिन निकल गए आज कुछ राहत मिली तो बढ़की अपने कमरे में लेट गई सोचा लंच में तो अभी देर है थोड़ा आराम ही कर लूं तभी जोर समझ में ही नहीं आया बड़की को कि क्या हो रहा है ये दो तरह का व्यवहार क्यों उस पर इतनी पाबंदियां और छोटी पर शाम को फिर छोटी सास जी सजिद कर रही थी बच्चों की तरह चलिए ना मम्मी जी आइसक्रीम खाने चलेंगे अलका की आंखों में भय और अचरज का भाव देखकर तुरंत अम्मा बोली अरे छोटी है जिसे पहनने की हिम्मत अलका पांच सालों में भी नहीं कर पाई और अम्मा जी अरे हो गया छोटी है पहनने दो बड़ों को शोभा नहीं देता सो तुम ना पहनना बड़की बड़ों को मैं कितनी बड़ी हूँ केवल दो साल ना छोटी ने रोज का रूटीन बना लिया था घूमने जाने का सुबह भी कुछ बनाने का मन हुआ तो ठीक नही पता नहीं अम्मा जी के जुबान पर किसने ताला डाल रखा था अभय की नौकरी ने या दहेज में आए दो लाख रुपयों ने लेकिन नहीं अब नहीं अगर एक बहू के लिए अम्मा जी इतनी दरियादिल और आधुनिक हो सकती हैं तो उन्हें दूसरी के साथ भी यही रवैया अपनाना होगा बस अब बहुत हुआ यदि रवि अपनी کتنا حلکا محسوس کر رہی بڑکی آج چین کی نین سوئی گی حلکا